मैयाोवन्नमती योगी पश्यती यही श्रोते उुक्त हमंतो मत पक्षिजी श्रुत श्रद्धुव तेवदानी ओम शांति शांति शांति हम इस वेद ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं और हमने ऋग्वेद के दसवें मंडल के 125वें सौ सूक्त पर विचार किया है इसी विचार के क्रम में हमारा जो चौथा मंत्र है वो इस मंत्र की चर्चा कर रहा है और इस चर्चा को देखने से जो बात मोटे रूप में लगता है कि वाणी के बारे में कही जा रही है यह केवल वाणी नहीं है वाणी एक सामर्थ्य को लेकर प्रकाशित हो रही है उस सामर्थ्य के द्वारा कहा जा रहा है नाम उसका वाणी है जैसे कि हमने देखा था इसका ऋषि भी वाघाम भृणी था और इसका देवता भी वाघाम था तो कहने वाला जो कह रहा है वो और उसके द्वारा जो कहा जा रहा है वो उन दोनों में कहीं एक रूपता दिखाई दे रही है वाणी तो वाणी है ही लेकिन वाणी स्वयं उसका स्वरूप है इसलिए वाणी से सामर्थ्य तो होता ही है हमको यूँ लगता है वाणी से सामर्थ्य किसी के द्वारा प्रकट होता है लेकिन यहाँ वो स्वयं वाणी स्वरूप है वो उसका सामर्थ्य उसके अंदर है इस दृष्टि से वाणी का जो सामर्थ्य है उसके अंदर होने से जो समस्त वस्तुएं हैं उनमें भी उसका वही सहज सामर्थ्य है और वस्तुओं में और सामर्थ्य में संबंध भी इसी कारण बन रहा है कि वो उसमें भी है उसमें भी है जो संसार है वो भी उसी के द्वारा प्रकाशित है या वो स्वयं उसका ही प्रकाश है और इसी तरह से ये वाणी है ये भी उसी का प्रकाश है तो इन दोनों में कोई समानता है अर्थात दोनों जगह कोई एक ही बात कहने वाला है एक ही बात कह रहा है यहाँ पर मंत्र की जो शब्दावली है वो बहुत सरल है यदि शब्दार्थ देखा जाए तो लगता है कि इसमें कुछ विशेषता ही नहीं है माया तो अन्य जो मनुष्य जो प्राणी उपभोग कर रहा है कुछ पा रहा है माया वो मेरे द्वारा ही पा रहा है अर्थात उसके अंदर जो सामर्थ्य है उपभोग करने का वो भी मेरे पार मेरे द्वारा है और उपभोग योग्य जो वस्तु है उसको भी मैंने ही दिया है इसलिए दोनों जगह जो इसका सामर्थ्य है उसको मुझे जानना है पहचानना है बहुत बार मैं ये समझता हूं कि मैंने इस अन्न को बनाया है रोटी बनाने वाला सोचता है कि मैंने ही अन्न को बनाया है बनवाने वाले ने सोचा कि मैंने इसे बनाया है लेकिन उससे पूछो कि तूने क्या बनाया है तो उस बनाने में उसका अंश तो इतना ही है कि पिसे उसे आटे से उसने रोटी को सेका भर है उससे पूछो आटा तुमने पीसा है नहीं आटा तो किसी और ने पीसा है तो कहता मैंने आटा बनाया है तो आटा उसने बनाया है चलिए वो बड़ा योगदान है उसका लेकिन यदि उसका उपादान न हो और आटा जिससे बनता है वो धान्य न हो फिर आटा कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा तो कहता है कि मैंने तो जो गेहूं मिले हैं धान्य मिला है तो मैंने उसे पीसा है आटा बन गया है एक कहता है मैंने गेहूं बनाया है मैंने इसको बोया है मैंने इसको खरीदा है मैं इसको लाया हूँ लेकिन वही प्रक्रिया यहाँ पर भी देखो उसका अस्तित्व तो उसके हाथ में नहीं है वो बना नहीं सकता है वो बनाने के लिए जिस उपयोग कर रहा है खेत का स्थान का जल का बाढ़ का वस्तु जो भी साधन चाहिए हमें उत्पन्न करने के लिए उनमें वो एक सहायक सी भूमिका में है मुख्य भूमिका में नहीं है जो अन्न उत्पन्न हो रहा है वो कैसे हो रहा है आज के विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति कर ली है इसलिए वो नए नए अन्न बना भी रहा है एक दूसरे से संक्रमित भी कर रहा है उनको नियंत्रण भी करता है लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैंने सब समझ लिया है जितने जितने अंश में कोई व्यक्ति किसी प्रकृति के नियम को जानता और समझता है उतना उतना उसको क्रियान्वित करके देखता है तो परिणाम एक बार तो अच्छा लगता है और कुछ सालों बाद लगता है तो हानिकार है इससे तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है किसी ने खोज की अन्न को ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ बना लिया कि बिना गुखली का बनाया कि रस का बनाया कि आकार में बड़ा बनाया लेकिन थोड़े दिन बाद में पता लगता है कि इसमें या तो गुणों की कमी हो गई है या दोष बहुत सारे आ गए हैं जिनसे कोई बीमारी कोई रोग हो जाता है हमारे लोगों ने बहुत सारे कीड़ों को नष्ट करने के लिए विषाक्त पदार्थ बनाए लेकिन वो विषाक्त पदार्थ उनको नष्ट करते हैं तो आपको भी नष्ट करते हैं उनका नष्ट करना गुण है तो वो जितने अंश में वो स्वल्प लोग हैं स्वल्प प्राणी है वो मर जाते हैं आपका प्राण अधिक है लेकिन नुकसान तो आपको भी होता है तो ये जो रचना है इसका अंत जा के जहां होता है तो वो आपके हाथ में नहीं है वो मनुष्य के हाथ में नहीं है मनुष्य केवल प्रकृति को देख करके उसके नियमों को समझ करके अपने लिए उसका उपयोग करता है तो जो कुछ मुझे मिल रहा है समाज में संसार में वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है और जो मेरे अंदर भूख है भोजन का सामर्थ्य है इच्छा है रुचि है इसमें कुछ भी मेरा बनाया हुआ नहीं है मैंने जिन साधनों से भोजन करना है वो साधन मेरे बनाए हुए नहीं है उसमें मुख भी है जिहा भी है दंत भी हैं, ग्रंथियां भी हैं श्राव भी हैं हमारे शरीर के सारे अंग है अवयव है तंत्र है जब इनको देखते हैं तो ये माया तो कहलाता है लेकिन इनका माया से कुछ भी संबंध नहीं है मुझे किसी ने सब दिया है तो जैसे वहां दिया है वैसे यहाँ भी दिया है तो ये जो सामर्थ्य है इस पर यदि हम विचार करें तो ये किसने दिया है हमारे अंदर कैसे आया है तो उसको देख कहता है मया सो ये जो मेरा सामर्थ्य है इसके भोजन में ही दिखाई देता है और ये सामर्थ्य ना हो तो कहते हैं ये तो बड़ी तपस्या से बड़े पुण्यों से मिलता है ना? भोज्यम भोजन शक्ति वो कहता है भोजन और भोजन का सामर्थ्य नालपत्य तपस्या फल अर्थात मनुष्य के जो पुण्य है उनके कारण ही उसे प्राप्त हुआ हुआ जैसे जैसे साधन है वैसे वैसे उपकरण है कोई शाकाहारी है कोई मांसाहारी है कोई छोटा खाने वाला है कोई बड़ा खाने वाला है किसी के खाने के साधन थोड़े हैं छोटे हैं किसी के हाथी जैसे बड़े बड़े हैं तो ये जो है ये इनको देखते हैं तो इसमें हमारी कुछ भी इच्छा या योगदान दिखाई नहीं देता हाथी को खाने के लिए हाथी के मुख के और दात के जो रचना है वो किसी और की दी हुई है और उसके लिए खाने योग्य जो पदार्थ संसार में हैं वो भी किसी और ने दिए हुए हैं तो यदि वो नहीं दिए होते या सालन न होते तो वो खा नहीं सकता था तो वैसे ही मनुष्य की भी स्थिति है इसलिए मंत्र कहता है कि यदि आप उसका सामर्थ्य देखना चाहते हो तो दूर क्यों जाते हो आप अपने भोजन में ही उसका सामर्थ्य देख सकते हो वो कह रहा है मया अन्नमत्ति इसलिए हमारे यहाँ एक मंत्र पढ़ा जाता है जब हम भोजन करते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं ओ अन्नपते अन्न स्य नो दे नीव से सुष्मिण प्रदाताम तारीस ऊर्जम नो दे दिपदेशम चतुष्पे जो बात यहाँ मया अन्नमत्ति में कह रहा है वही इस मंत्र में कही है यहाँ पर उसको कहा गया है अन्नपति तुम सबस्त अन्नों के स्वामी हो तुम अन्नपति अन्न श्यनो दे तो उस अन्न को तुम मुझे दो अर्थात तुम्हारे दिए बिना तुम्हारे वो अन्न के उत्पन्न किए बिना उस अन्न के अस्तित्व के बिना मैं कैसे जी सकता हूं मेरा कैसे जीवन चल सकता है तो इसलिए वहां कहा अन्नपति अन्न पते अन्नस्नो देय और वो जो अन्न है कैसा चाहिए मुझे अन्न तो बहुत तरह का पड़ा हुआ है अच्छा है पुराना है नया है पुराना है विशास्त है अविशास्त है बलवर्धक है तो कहता है मया अन्नमत्ति कैसा अन्नमत्ति अन्न चनो देय है न अनमीवस्त तो मतलब अन्न के लिए जो मांग किए है वो सुष्मिणा और अनमीवस्य अर्थात अन्न जो है वो दो तरह का हमें मिलना चाहिए एक तो उसके अंदर रोग रहित तो होना चाहिए और दूसरा उसमें बल बढ़ाने की शक्ति होनी चाहिए क्योंकि मान लो अन्न है और जैसा आजकल के हम भोजन में देखते हैं हम भोजन तो बहुत करते हैं लेकिन उससे जो उचित लाभ हमको पाना है वो हम नहीं पाते वो लाभ हमको नहीं मिलता वो या तो स्वाद के स्तर पर हम उसको खाते हैं अच्छा दिखता अच्छा लगता है अच्छा में प्रती होती है खा रहे हैं लेकिन पेट बहुत भरने के बाद भी उसका हमें शरीर के स्वास्थ्य में कोई योगदान दिखाई नहीं देता इसलिए हमारी जो वस्तु हैं वो कैसी होनी चाहिए कहता है कि जो रोगी है उसका तो रोग दूर करे जो निरोग है उसके स्वास्थ्य को बढ़ाए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर विकार प्रशमनम हमारे जो भी हम खा पी रहे हैं उपयोग कर रहे हैं उसका मुख्य जो प्रयोजन है वो दो हैं वो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी अन्न चाहिए और जो रोगी है उसको भी अन्न चाहिए उसको भी भोजन चाहिए वो कहता है कि ये दोनों भोजन करने के अधिकारी हैं योग्य हैं पात्र हैं इनको आवश्यकता है तो इनको जो आवश्यकता है वो आवश्यकता क्या काम करे तो पहला काम है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम जो मनुष्य स्वस्थ है उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे और बल की वृद्धि करे यदि आप स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकते तो उस भोजन को करना नहीं चाहिए वो उचित नहीं है और दूसरा कहता है आतुरस्य विकार प्रशमनम जो आतुर रोगी वैसे आतुर शब्द का तो व्याकुल होता है परेशान होता है तो क्योंकि भूख भी हमें परेशान कर देती है व्याकुल कर देती है तो आतुरस्य विकार प्रशमनम हमारे विकार का हमारे रोग का वो शामक होना चाहिए शांति देने वाला होना चाहिए उसको मिटाने वाला होना चाहिए और अन्न दोनों काम करता है कि मेरे स्वास्थ्य को बनाकर भी रखता है मैं स्वस्थ हूं और मैं उचित भोजन करता हूं उचित मात्रा में करता हूं उचित समय में करता हूं तो मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता हूं और यदि मैं बीमार हो गया हूं तो भोजन को बदल लेता हूँ और भोजन को बदलने के बाद उस रोग के जो अनुकूल रोग को निवारित करने की क्षमता वाला जो भोजन है वो करता हूं इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमारी भोजन की जो प्राथमिकता है उसकी ओर कहता है कि परमेश्वर किस संसार में मुझे अन्न भी दे रहा है अन्न का सामर्थ्य भी दे रहा है यदि इसको किसी एक और चिकित्सा के शब्दों में देखे वहां कहा था आहारो निद्रा ब्रह्मचर्य उपस्तंभ शरीर वहां कहा स्तंभ क्यों नहीं कहा स्तंभ तो आत्मा शरीर का मेल है जिसे आप जन्म कहते हो जिसके हट जाने को मृत्यु कहते हो और इसकी जो बीच की दशा है जन्म से मृत्यु के बीच की जो दशा है स्थिति है आप इसे जीवन कहते हो तो ये जो दो प्रारंभिक हैं अंत का और पहला ये जो किनारे हैं ये आपके हाथ में नहीं है अर्थात मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं होता और मेरी मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है तो इस तो तो जीवन के जो संभव है वो तो जन्म और मृत्यु है शरीर और जीवात्मा का संयोग है धारी जीवितम आत्मा का शरीर से संयोग होना इसको जीवितम जीवन कहते हैं तो ये जीवन जो है बना रहे तो उसमें मेरी सहायता हो सकती है उसमें मेरा योगदान हो सकता है उसको बना के रखने में मैं अपना परिश्रम पुरुषार्थ कर सकता हूँ उसका उसको लाभ मिलता है इसलिए आहारो निद्रा ब्रह्मचर्य उपस्तंभ शरीर आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य अर्थात संयम है व्यायाम है ये तीन बातें मनुष्य के लिए जीवन को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी हैं अनिवार्य हैं एक व्यवस्थित जीवन के लिए आधार हैं तो यहाँ पर अन्न जो है ये मेरे अंदर है ये मेरे को बता रहा है कि इस अन्न को मैं कैसे प्राप्त कर रहा हूँ उसमें मेरे सामर्थ्य के अतिरिक्त तो किसका बड़ा सामर्थ्य लग रहा है और उस बड़े सामर्थ्य से मैं उस अन्न को उपभोग करने में समर्थ होता हूँ क्योंकि बहुत जगह अन्न होता है लेकिन सामर्थ्य नहीं होता और संसार में ऐसा भी देखा जाता है कि सामर्थ्य तो बहुत है लेकिन साधन की प्राप्ति नहीं है इसलिए इस मंत्र में जो पहला शब्द कहा गया मया सो अन्नमती वह परमेश्वर जिसके कारण से मैं अन्न को ग्रहण कर सकता हूं इससे मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य का पता चलता है ओ